पूर्णमद पूर्ण पूरा पूर्णम दश्य के पूर्णश्वा पूर्णमाय पूर्णमेवा बसी श्रीपद्भगवीता पंचद्याय श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें कहा गया था शरीर अमेर पौती स्वर गृहान संज्ञाति वायु गंधारि वास पूर्वश्लोक के क्रियापद यहां में लाना है यह क्रियापद नहीं है क्रियापद कर है वहां पूर्व श्लोक में उसको लाना है शरीर हम यदापन शरीर को जब प्राप्त कर अगला शरीर प्राप्त करता है तो अगला शरीर प्राप्त के लिए पहले यह शरीर छोड़ना होगा इसलिए पहले यच्चापि उत्क्रापतिश्वर यहां से हमले करना जब यहां से निकलता है तब तो अगला शरीर प्राप्त करेगा ये श्लोक में जो पूर्वार्ध के उत्तरार्ध भाग है दूत्यपाद उसको पहले लेते हैं भाष्य यही है इस्वरह, ये उत्क्रा ईश्वर ये ईश्वर देह के स्वामी है ईश्वर इसलिए ईश्वर इस का है इसको इस कार्यक्रम संग्राट के स्वामी है मालिक है जीवात्मा उपाधि विशिष्ट आत्मा को यहां ईश्वर शाहा जा रहा है इसके तो स्वामी है ना वो चापी उत्क्रापति मनसष्टानी इंद्रियाणी कर सभी मन जैसे छह इंद्रियों को खींच लेता है अपने अपने तो गोलक पर बैठे हुए थे प्रकृति प्रकृति में तो गोलक में थे उनसे खींचता है के सहार से पर जाता है तो दूसरे शरीर में जाता है कहां कर मनुष्ठानी क्रियानी कर सती है, है प्रकृति प्रति जो मन के सच्छे इंद्र को खींचता है जब यहां से निकलता है जब और निकलने के बाद भी जब दूसरा से प्राप्त करेगा उनके साथ ही वहां पहुंचेगा शरीर में अपनौती होती रही है शरीर प्राप्त करेगा यह शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर प्राप्त करेगा भोग भूगे चलता है सरसानी अवस्था में गृहद्वय ऐतानी समझाति का इनको जो तो मन के सहित छह इंद्रिया कहा था पुरुष श्लोक में ऐतानी मन मनसष्टान इंद्रिया मन के सहित छह इंद्रिया इनको ऐतानी गृह द्वा इनको लेकर वायुर्गंधा निवास यात जैसे वायु उसके जो पुष्प होता है आश्रय होता है जहां गंदा रहता है उससे गंध को खींच करके ले जाता है वह आज दूसरे स्थान में ले जाता है इस प्रकार इंद्रियों को यहां से खींच करके अन्य शरीर में पहुंचाता है कहा है भाष्य में कहा कश्मीर काले कब होता है काम तो कहा यही है यहाँ यथाचा अति कहा जिस काल में भी हो जब यहां जो प्रारंभ समाप्त तो तो होगा इस शरीर का उस काल की बात है चार उत्क्रावती जब निकल जाता है या आत्मा आत्मा अकेला नहीं जाएगा आप ईश्वर उत्क्रावती ईश्वर मैंने कहो ना देहादि संग्रात चार जो देहादि का शंभू है थूल सूक्ष्म शरीर का पुंज है उसके स्वामी होने से ईश्वर सदस्य कहा जाश्वर कहा हुआ यही है इस देहादी संग्राट ईश्वर शब्द का अर्थात स्वामी देहादि संग्रात के स्वामी जीव इसको ईश्वर सदस्य कहा जा रहा है ईश्वर का अर्थ ईश्वर ऐश्वर्य धातु इस बात ऐश्वर्य है शरीर आदि को जैसा जाए करता है तदाकर्षण तब जिस काल में निकलता है उसी काल में उनको खींचता है अपने अपने प्रकृति में गोलकों के रहने वाले जो पांच इंद्रिया मन के सहित है इनको खींच के ले जाता है श्लोक से द्वितीय पाद अर्थ पशात प्राथम्य संबद्ध कहते श्लोक में जो आया हुआ द्वितीय पाद है द्वितीय चरण है उसको अर्थ के कारण से पहले लिया जाता है जब छोड़ेगा तो आगे पहुंचेगा पहले छोड़ना पड़ेगा इसलिए यह यदि भी शरीर तो पहले ग्रहण करता है पहले यह छोड़ना है तब ग्रहण करेगा कारण यह इस शरीर को छोड़ेगा अगला शरीर ग्रहण करेगा इसलिए लिए श्लोक का जो द्वितीय पाद है उसको अर्थ के बल से पहले लिया जाता है ये कहा पूर्वस्थ शरीर शरीरांतर शरीड़ा, में आपने जब पूर्व शरीर पहले जो जहां बैठा था अन्य शरीर को प्राप्त करना होगा यहां से निकलेगा अन्य शरीर प्राप्त कर रहा है था था मनस ने ने मन के जो छह इंद्रिया है इनको लेकर ही ग्रहण करके ही जाता है पहले छोड़ते समय में इनको खींच लेता है जहाजहा बैठते गोलको वहां से खींचता है उसके बाद इनको लेकर जाता है अगले शरीर यात्री का सम्यक यात्री समय प्रकार से जाता है बड़े गच्छति जाता है जाता है कि मे वह दृष्टांत किसके समान ही जाता है इनको खींच करके लेकर किसके समान वायु के, के समान एक उत्तर दे रहा है वायु बायू, गंधान वायु गंधान इव आश्र याद यही कहा आश्रय वा? आश्रय है वो पुष्पादि बेहतर वायु पवन वायु भरे पवन गंधान जैसे गंधों को लेकर जाता है गंधों को सूरभि अश्रभित जो गंध होंगे उसको ले जाता है आश्रयात्म पुष्पा जी उसका आश्रय गंध का आश्रय पुष्पादि थे वहां से खींच कर भाई जैसे ले जाता है इस प्रकार इनका आश्रय गोलक थे इंद्रियों के आश्रय अपने अपने गोलक थे यहां से उठा करके ले जाता है खींच करके ले जाता है कर सी क्रियापूर्वक है ठीक में कहते हैं स्वस्थारे सीताराम इंद्रियाराम जीवन आकर्षण से कालम अपने अपने स्थान में बैठे थे इंद्रिया कब तो तक तो गोलकों में थे अपने प्रथान में उसमें बैठी हुई जो इंद्रिया है उनको जीवे का आकर्षण जीव के द्वारा आकर्षित हो जाते है उनको खींचा जाता है वो काल को पीछा जाता कब खींचता है ये शरीर से निकलना होगा तो इनको खींचता है कश्मीर काल इत्यादान प्रश्न था जीव से उत्क्रांति न ईश्वर स्थितिशं ईश्वर शब्द उत्क्रमण तो जीव का ही होगा ना ईश्वर का तो नहीं होगा ईश्वर शब्द कैसे दिया उत्तर उत्क्रापतिश्वर है ईश्वर कहां निकलेगा उत्क्रमण तो शरीर से निकलना जीव का होगा तो ईश्वर शब्द कैसे दिया श्लोक में यह शंका उठती है जीव से उत्क्रांत उत्क्रमण जो है जीव का है न ईश्वर से ईश्वर का तो नहीं इतिहास ये शंका आगे श्लोक में ईश्वर शब्द दिया हुआ है तो ईश्वर शब्द अर्थ महात ईश्वर शब्द कहता है ईश्वर ऐश्वर्य धातु है ऐश्वर्य वाले को ईश्वर कहते हैं यह भी ऐश्वर्य वाला है जिसके स्वामी है मालिक है देहादी संगत के मालिक है वो ठीक है ईश्वर शब्द कहते देहादि संघात स्वामी जीवा एक देहादि संगत के स्वामी है यह भी ईश्वर है देहादी, देहादी के ईश्वर है ठीक है उत्क्रांतिर अंतर भाविनी गतिर इत अर्थ प्रसाद उत्तम कहते हैं उत्क्रमण क्या अंतर्भाव होता है क्या होगा गति गमन होगा अर्थ के बल से क्या तो गमन करेगा ऐसे निकल शरीरांतर में गमन करेगा कर्म के आधार पर से शरीरांतर में गमन करता है ये कहा अर्थ के बल से बता दिया गति है उत्क्रमण के बाद गति है यही है अवशेषता श्लोक का जो बचा हुआ श्लोक के शब्दावली है उसकी व्याख्या करते हैं यह राजनीति कहा हुआ है यहा पुरुष पाद शरीर आप शरीरांतर माप रोती जब पहले वाले शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को प्राप्त करता है तथा तब गृह मन सष्टानद्रिया समझाती है इन्हीं को साथ लेकर जाता है जो पर किसी अच्छे हृदय है इसको ग्रहण करके जाता अकेला नहीं जाता, नहीं जाता।, नहीं जाता। नहीं। कि मृष्टान दिया वायु गंधा नि व वायु ले जाता है कहां से उसके आश्रय जो पुष्पादि थे वहां से खींच करके ले जाता है ठीक इस प्रकार जीव शरीर के स्वामी है जब चलने का होगा इस शरीर का भोग पूरा हो गया शरीरांतर में जाना होगा वहां नया भोग भोगने के लिए तो इनको खींच करके ले जाता है ये उत्तर दिया मनसष्टानी इंद्रियाणी एवं प्रश्न द्वारा विशेष होता है मन कहते हैं छह इंद्रिया बोले कौन कौन इंद्रियों को ले जाता है प्रश्न उठेगा वहां तो बोल दिया मनस अष्टानी इंद्रियाड़ी प्रकृति स्थान बोल दिया तो कौन इंद्रिया है कौन कौन है इंद्रिया ये उत्तर दे रहा है इसका यहाँ मनसष्टान इंद्रियाड़ी बस प्रश्न द्वारा मन के सहित जो छह इंद्रिया कहा था इन्हीं को ही प्रश्न के द्वारा विशेष रूप से दिखाते ये है इंद्रिया कहानी ये प्रश्न कहानी ये प्रश्न है कहान पुनस्थानी थी वो इंद्रिया कौन है कहान इंद्रियाड़ी कहानी कौन कौन है इंद्रिया जो मनसष्टान इंद्रियाणी बोल दिया मन के छह इंद्रिया बोला हुआ है कौन कौन है प्रश्न उठता है तो उत्तर देते हैं श्लोक उत्तर है ुस्पर्शन मन अठा मन विषयानुपेव चुश्रोत्र चक्षुस्पर्शन चाणमे उप से बते श्रोत्रोत्र इंद्रिया एक है क्यों मनसषष्टान इंद्रिया इंद्रा हुआ एक है श्रोत्र चक्षु दूसरा है क्यों शब्द सुनना है अगले शरीर में उसको इसलिए यहां से चक्षु श्रोत्र को लेके ले जाता है चक्षु को वहां रूपा देखना है आगे शरीर में भी देखिए चक्षु को भी ले जाता है परस इंद्रिय वहां करना है कठोर और मृदुपर्ष का अनुभव करना है इसके लिए तो इंद्र को भी ले जाता है रसन मैंने घसना वहां स्वाद लेना वहां भी आस्वादन लेना है इसके लिए ले जाता है ज्ञान माने गंध सुखने के लिए ज्ञान घंद्र को ले जाता है ये अधिष्ठाय आश्रित होकर के जीवात्मा भोग करता है सब दस परसेंट रूप आस्वादिक अनुभव कैसे करेगा इनमें आश्रित होकर के इंद्रियों हो में आश्रित होकर के जीवात्मा आपने शब्द रूप रस गंध स्पर्श का अनुभव करता है ये कहना है अनिश्चा मन और मन में भी आश्रय सुख दुख, दुख का अनुभव करेगा किसको अगले शरीर में सुख का अनुभव करना है इसलिए मन को भी ले जाता है यही है विषयनुप सेवन तत्त विषयों का सेवन करता है उपभोग करता है तत्त तत विषय का रूप का रस का गंध का शब्द का स्पर्श का इत्यादि सुख दुःख का अनुभव करता है इन्हीं के माध्यम से भाष्य में कहते हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शन प्रसन्न श्रोत्र प्रसिद्ध है चक्षु प्रसिद्ध है प्रसन्न का दे तो ये यही है स्पर्श करने वाला इंद्रियम रसरम रसन इंद्रिय प्रसिद्ध है जीव का रस का आस्वादन करने वाली खट्टा मीठा का अनुभव करने वाली ग्राण मनि ग्रह इंद्रिय है मासिका मनस्थ मन से है यहां तो पाँग बाज, पाँग एक तो पांच पांच के भी हैठा है जिसमें प्रत्येकम महा महासहा प्रत्येक इंद्रियों के साथ आश्रित होकर के विषयों का सेवन करता है जब रूप का सेवन करना होगा तो चक्षु में आश्रित होता है क्या सुख का अनुभव करना हो तो मन में आश्रित हो जाता है सुख दुखाधिकार दुखा, दुखा, इत्यादि प्रत्येकम इंद्रिय प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा सह अधिस्त साथ होकर के देहस्थो विषय जो देह में थी जीव यह विषयान पर प्रसवते विषयान मन शब्दादी से होते शब्दादि का उपयोग करता है इसलिए इन्हीं के उपयोग के लिए यह छह को साथ ले जाता है यह कहा गया टीका मैं हुआ शरीरम इत्यादि श्लोके देहात्म देहात आत्मनो अतिरिक्क मुक्त हुआ शरीरम यदवापनोती इत्यादि कहा था युवक स्वर कहा हुआ है इस पूर्व श्लोक पर देह से आत्मा को अलग कथन कर दिया कि वो शरीर को ग्रहण करने वाला शरीर से भिन्न होगा शरीर को त्यागने वाला शरीर से भिन्न होगा आत्मा को अलग कर दिया है पूर्व श्लोक आत्मा अलग है शरीर नहीं है आत्मा बुद्धि से पृथक हो जाए एक श्लोक पढ़ने पर क्यों शरीर को अगला शरीर को पकड़ने वाला इस शरीर को त्यागने वाला त्याग और ग्रहण करने वाला दूसरा होगा इसे नहीं कहा शरीर इत्यादि आता है शरीरम यदि आपती यहां इत्यादि कहा पूर्व श्लोक में इत्यादि श्लोक में देहात आत्मनो अतिरिक्त मत देह से आत्मा को अतिरिक्त कहा पृथक कहा जो तो छोड़ने वाला त्यागने वाला और पकड़ ग्रहण करने वाला वो नहीं होता उसे भिन्न होता है जिसको तो छोड़ेगा जिसको पकड़ेगा उसे भिन्न होता है देहात आत्मनोव अतिरिक्त होता है से आत्मा अतिरिक्त है सब देहात्म बुद्धि को दूर करने के लिए कहा और स्रोत्र चक्षु इत्यादि जो नवमी श्लोक में स्रोत्रम चक्षु स्पर्स इत्यादि कहा इंद्रियों से भी आत्मा जी इनके साथ होकर के भोग करता है विषयों का सेवन करता है कहा हुआ है तो किसी के साथ होकर करने वाला भिन्न होता भी भी है वो व्यक्ति इंद्रियादि से सूक्ष्म शरीर से आत्मा भिन्न ही सिद्ध हो गया यही कहना चाहते हैं स्रोतम चक्षु इत्यादि ये श्लोक है नवम श्लोक इसमें स्वाविल विषय अपने अपने जो इष्ट विषय होगा जिसमें इसकी इच्छा होगी रूप देखने को चक्षु का सहारा लेके करेगा रस का आस्वादन करना होता है का सहारा लेगा इत्यादि स्व अभिले विषय अपने लिए जो अभिलषित है इच्छा का विषय है यथा यथम करणाराम प्रवर्तकता है जिस जिस प्रकार के उपयोग करण का उपयोग होना होगा आदि का रूप देखने का होता चक्षु को चक्षु का प्रवर्तक होगा उस काल में आपका क्या होगा चक्षु को प्रेरणा देगा और रस का ग्रहण करना होगा तो चक्षु सुरत रचना को प्रेरणा देगा इत्यादि यथा यथम करणान जैसे जैसे कारण होंगे जिस कारण के द्वारा जिसका उपलब्धि होनी होगी इसकी उन्होंने प्रवर्तक्य तो अतिरिक्त स आत्मा सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा अतिरिक्त सिद्ध हो गया शरीर में आपलवती के द्वारा थूल शरीर से पृथक आत्मा सिद्ध कर दिया और स्रोतम चक्षु प्रसम इत्यादि द्वारा इनसे भी भिन्न उसका प्रवर्तक है इंद्रियादी के प्रवर्तक है अपने अभिलषित विषय को उपयोग करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वो कर्ण है कर्ण कर्ता के लिए होते हैं कोई कोई भी कारण होगा वो कर्ता के लिए होता है कर्ता अपने ढंग से उपयोग करता है कारण जैसे लिखना हो लेखनी कारण कर, है कर्ता अपने ढंग से लिखता है राम बना सकता है रावण बना, बना सकता है जैसे चाहे वैसे बना राम शब्द भी लिख सकता है रावण शब्द भी लिख सकता है कुछ भी लिख सकता है अच्छा बुरा ये कारण है सारे इंद्रिया उपकरण है तो एक आ, ये दो श्लोकों को जरा सिद्ध कर दिया है ठोल शरीर से आत्मा अलग है सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा अलग है पृथक है इसमें आत्मत्व बुद्धि तो नहीं करना चाहिए सिद्ध तो होता इकाट इकाट है एक आटी काट है शरीरम इत्यादि श्लोक है देहाद आत्मिक्क होता है शरीरम यह सब आत्म होती है इत्यादि श्लोक से देह से अतिरिक्त आत्मा ग्रहण करने वाला और वाला ग्राही और त्याज्य विषय नहीं होगा पृथक होगा और स्रोत्रम चक्षु इत्यादि जो नवम स्वरूप श्रोत्र चक्षु स्पर्शन इत्यादि कहा यहां स्विद विषय इनका उपयोग करता है अपने इष्ट विषय में जो विषय चाहिए उसके लिए उस तरह का उपयोग करता है आपको एक कहा जिस विषय ग्रहण करने के जैसे, दि। जैसे करण तो का उपयोगिता होगी उन कर्णों का कर्ण माने इंद्रिया उनको प्रवर्तकत्वाद तत्त इंद्रियों का प्रवर्तक होता है इसलिए ते भी अतिरिक्त है आत्मा उत्तम रहा इसे भी अतिरिक्त है आत्मा मान सूक्ष्म शरीर से आत्मा अतिरिक्त है सिद्ध हो गया ठूल शरीर से पृथक है सूक्ष्म शरीर से अलग है तरी तम उत्क्रांति आदि कुर स्वरूपत्वाद किमिति सर्वे न पश्यस पूर्ववादी के संख्या यही है थूल शरीर को आत्मा थूल शरीर से आत्मा को अतिरिक्त दिखाया है अष्टम श्लोक में और नवम श्लोक में सूक्ष्म शरीर में अतिरिक्त है जब स्थिति में जो उत्क्रम करने वाला आत्मा दूसरे शरीर प्राप्त करने वाला आत्मा इसको सबके द्वारा क्यों नहीं जाना जाता जब थोड़ा शरीर से प्रथक है सूक्ष्म शरीर पृथक है जब सिद्ध हो गया फिर सबके द्वारा क्यों नहीं जाना जाता इसको आत्मा को ये समझ तरी तब तो जब दोनों शरीर से पृथक है आत्मा तब तम उत्क्रांत आदि पूर्व तम उत्क्रम करने वाला दूसरे शरीर प्राप्त करने वाला और इंद्रियों को अपने अपने अभिलषित विषयों में प्रेरणा देने वाला आत्मा है पृथक है तो उत्कर्म करने आदि जो काम कर रहा आत्मा उसको स्वरूपत्व तो आदि अपने स्वरूप ही होगा ना फिर वो थोड़ा शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर तो स्वरूप ही होगा वो हो अपने स्वरूप होने से कि भी सर्वे न पे सबके द्वारा जानकारी क्यों न होती उसको क्यों नहीं जानते सब यह प्रश्न है इतिहास शंका है तो इसका उत्तर देता है एवं इत्यादि छोड़ेगा एवं देहगतम देहात इस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला जो आत्मा है देहात देहगतम आत्मा हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला जो आत्मा है इसको इसको क्या होता कहते हैं मूर्ख लोग नहीं जानते जो विवेकी होंगे समझ जाते हैं यह आत्मा है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर पर जा रहा आत्मा विवेकी जानते हैं अविवेकी नहीं जानते ये बोलना उत्क्राम स्थित भुंजानु गुणा नुत विमूाप्युषा कुत्म स्थित भुंजानंवा गुणावक विमूढ़ पश्यक्षुषा इम आत्मा आत्मा उत्क्राब यहां से निकलते निकलता हुआ आत्मा को यह शरीर से छोड़कर जाता हुआ आत्मा को स्थितम ये शरीर में रहता हुआ आत्मा को वर्तमान में यहां है इस आत्मा को बाकी भुंजानंदा अथवा विषयों को भोग करता हुआ तो शब्द आदि विषय को भोग कर रहा जो आत्मा भोगता है इसको गुणान गुण के द्वारा तीनों गुणों के द्वारा युक्त होकर के कभी सतुगुण कभी रज गुण कभी तम गुण के द्वारा युक्त होकर के विषय को भोग करता हुआ ऐसे आत्मा को द्वितियांक है विमूढ़ा न अनुपश्य विशेष है ना न मूढ़ा विमूढ़ा मान मूर्ख लोक नहीं समझते दृष्टधातु का प्रयोग है न अनुपश्य मैंने दृषधातु ज्ञानार्थक है नहीं जानते अर्थ आत्मा देखने का विषय है अनुभव का विषय है नहीं जानते अर्थ होता है पश्य ज्ञान चक्षुष ज्ञानमेव चक्षु रेशा ज्ञान रे ही ज्ञान रूपी चक्षु माना शास्त्र चक्षु शास्त्र से जाना जाता है ज्ञान माने उपलक्षण शास्त्र का है शास्त्र के द्वारा जाना जाता है जो अध्यात्म तो शास्त्र वाला गए उनके द्वारा जाना जाता है वो जान है। तो जानते हैं शरीर है, से निकल रहा है इस शरीर में कष्ट करके भोग कर रहा है खितम अथवा यहां से निकलता हो अथवा दूसरे शरीर को प्राप्त होता हो एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाने वाला व्यक्ति घर नहीं होता घर से भी होता है ऐसी भी बात है ये मूर्ख लोग ने समझते फिर भी देहात्म करके बैठे हुए हैं आत्मा देह है को आत्मा मान के बैठे हैं अज्ञानी लोग जो तो शास्त्रीय संस्कार जिनको नहीं है जिनको शास्त्रीय संस्कार होगा जिनमें वो इसको आत्मा को जानते हैं देहादी से पृथक है ऐसा ज्ञान चौक मानी शास्त्रीय ज्ञान है जो शास्त्र पढ़ने के बाद ज्ञान होगा अध्यात्म शास्त्र के द्वारा ज्ञान होगा वो लोग जानते हैं ये कहना उत्क्राम परिच्यजन देहम यही है निकाश इस शरीर को छोड़ने वाला आत्मा है देहम है शरीर को छोड़ने वाला जो आत्मा है उत्तक परिच्यजन देह में शरीर को परित्याग करने वाला जो आत्मा है इसको दी पद है आत्मानम है पूर्वोपातम कौन से सर पहले जो ग्रहण किया हुआ था उसको छोड़ने वाला जो आत्मा पूर्वोपातम पूर्व में ग्रहण था अपने प्रारंभ का आधारण लिया था आज प्रारंभ पूरा हो होकर छोड़ देता ऐसे आत्मा को बाद पूर्व प्राप्त बाधे है अथवा पूर्व शरीर पूर्व प्राप्त जो शरीर है उसको देह में बैठा हुआ है वह आत्मा उसी शरीर का भी पूर्व प्राप्त आत्मा पूर्व ग्रहण किया जो शरीर है उसमें बैठा हुआ आत्मा उसको भी जानते का तिष्ट भुंजानम बा भोग करता हुआ विषय का सेवन करता हुआ शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कौन भुंजान किसको भोग करता हुआ शब्द आबल का शब्द आदि को उपलब्ध कर रहा है भोग शब्द आदि विषय को उपलब्ध करना भोगे उपलब्ध मानव कहा गुणानुतम गुणों से अनुगत आत्मा कभी सुख सुख युक्त है कभी दुख युक्त है कभी मोह युक्त है यह आत्मा अनुगत है माने सतगुण रजगुण तमगुणों के कार्य सुख दुख मोह ये तीनों आते रहते हैं होते रहते हैं एक ही दिन में कई बार होते हैं तो सुख दुख मोहा बोक्षर कहा सुख दुख बहुत आमरो जो गुण है उन्हीं के जो संबंधी आत्मा ऐसे आत्मा को मैं उनके द्वारा उनमें अनुगत है या आत्मा तो समुप्तम जुड़ा हुआ यात्रा है मैंने कभी सुख आकार वृत्ति में कभी आकार वृत्ति में कभी मोहाकार वृत्ति में धारा यह आत्मा इस आत्मा को शरीर छोड़ता हुआ और दूसरा शरीर ग्रहण करता हुआ अथवा पूर्व शरीर के स्थिति में स्थिति प्राप्त करता हुआ गुणों उपलब्धि करता हुआ आत्मा को एवं गौतम अभी इस प्रकार का यह आत्मा है इस प्रकार है शरीर को छोड़ता है दूसरे से रिकाड़ करता है अथवा पहले वाला जो शरीर था विद्यमान वर्तमान वाला शरीर उसका अगर के विषयों को भोग कर रहा है और, और उनके विषय भोग से सुख दुख के द्वारा युक्त हो रहा आत्मा ऐसे आत्मा को एवं भूतम अपनी माना आत्मान इस प्रकार के जो आत्मा है शरीर से बिल्कुल अलग दिखता है विचार करने पर अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्त अत्यंत ज्ञान के विषय चक्षु का विषय प्राप्त हो रहा ज्ञान के विषय प्राप्त हो रहा स्पष्ट है तो शरीर को छोड़ने वाला सारी दूसरे सारे ग्रहण करने वाला आत्मा उससे शरीर छोड़ने वाले से भिन्न होगा वो अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्त तो होगा अत्यंत समीप के द्वारा दर्शन माने ज्ञान है ज्ञान का विषय प्राप्त होता हुआ भी यह आत्मा को विमूढ़ फिर भी विशेष मूर्ख लोग हैं विमूढ़े जो दृष्टा दृष्ट अदृष्ट दो प्रकार के भोग होते हैं उसमें रचे पचे वही पूर्खा ही स्वर्ग वर्तमान यह अलौकिक भोग पारलौकिक भोग उसी में लगे हिंदू विमुा है दृष्टा दृष्टाधृष्ट विषय भोग बलाकृष्ट चेत चेत एक चेतस का यही विमुड का अर्थ दृष्ट भोग मानी अहिलौकिक भोग यह दृष्ट भोग है अध पारलौकिक भोग पार दृष्टादृष्ट विषय जो दो प्रकार के विषय है दृष्ट विषय अदृष्ट विषय इस श्लोक में जो भोग उसको दृष्ट विषय दृष्ट को विषय करने वाला भोग है अथवा पर लोग में जो होने वाला अदृश्य विषय भोग है भोग बला बलात्कृष्ट भोग रूपी जो बला है उसका आकृष्ट चित्त उसमें खींचा हुआ चित्त जिनका चेतार इससे बह सांसारिक विषय में, है, में फंसे हैं जो लोग अनेक भी आधार अनेक प्रकार से बूढ़ हो रखे हैं ये अनेक प्रकार के विषय चाहिए उसको अदृष्ट पदार्थ प्र, दो प्रकार के हैं अनेक प्रकार से बोर हो रखे हैं जो लोग युक्त हो रखे हैं न अनुपश्च्य शास्त्राचार्य के पश्चात ये नहीं गयी आत्मा को जो शास्त्र पढ़ने का उनका समय ही नहीं है आचार्य के पास जाने का समय ही उनके पास अहो कष्टम वर्तते यदि अनुप्रोश है भगवान बड़ा कष्ट है ये भगवान भीतर में दया हो बाहर में क्रोध क्रोध हो उसको अनुपुरोष बोलते हैं भीतर में दया हो अरे मनुष्य शरीर प्राप्त करके इसी में लग पथ को इसी में रह गए अपना उद्धार नहीं कर सके जय अहो कष्टम बर्त भगवान ये शब्द बोलते पर कष्ट की बात है अनुक्रोशी तो भगवान अनुक्रोश करते हैं दया युक्त खेत दुख है भीतर दया है बाहर दुख है मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो अन्य शरीरों में प्राप्त भोग है उसी भे रहते हैं लोग ये अविवे की लोग भोग तो अन्य शरीरों में प्राप्त है शब्द दो प्रशन गंत पशु पक्षी सभी के सभी ग्रहण करते हैं सब चौरासी लाख की में जितने प्राणी होंगे शब्द स्पर्श रूप रस वही विषय होते हैं तो ये मनुष्य शरीर में विशेषता बुद्धि की विशेषता है अन्य शरीर की अपेक्षा बुद्धि होते हुए भी इन्होंने अपना काम नहीं किया ये अनुपुरुष भगवान कहते हैं यह मूढ़ा रि के द्वारा विशेष से बूर हो गए जो लोग मानी दृष्टादृष्ट जो दो पदार्थ हैं दो प्रकार के पदार्थ हैं अहिल भी हो पांच लोग इसी में आपाधापी है जिन लोगों का यह भूर्खा लोग है यह आत्मा को नहीं जानते इतने भी स्पष्ट है आत्मा इस शरीर को छोड़ने वाला दूसरे शरीर ग्रहण करने वाला स्पष्ट है और इंद्रिय देखने के साधन हैं, साधन हमारे करता नहीं होता करता साधन का प्रयोग करने वाला कर्ता होता स्पष्ट है जिस इंद्रियों के उपयोग के जो विषय चाहिए वो विषय के लिए तो उस इंद्र का उपयोग कर रहा है साधन का उपयोग करता करता है फिर भी नहीं जानते लोग विमूा राम पश्चंती पश्चंती ज्ञान चक्षु जो शास्त्र चक्षु वाले होंगे जानते हैं शास्त्रीय ज्ञान और जिनके पास ही हैं ये तो पुनः जो लोग तू हमारे प्रसंग बदलने के लिए जो लोग ऐसे हैं प्रमाण जनित ज्ञान चक्षु तत्वशी आदि जो भावाक्य क्य है प्रमाण शास्त्र श्रुति प्रमाण उससे जन्य उत्पन्न जो ज्ञान चक्षु है जिनको शास्त्र पढ़ने के बाद ज्ञान चक्षु मिल के जिनकी तीसरा ढेत्र कहते हैं जिसको भगवान शंकर के तीसरा ढेत्र मारे ज्ञान चक्षु ज्ञान चक्षु के द्वारा ही कामदेव को बसवती ऐसा शत्रु है शंकर भाव अब अगली नहीं दिखली उठ गया पर ज्ञान जब समझेगा तो विष्णव तो को त्याग देगा अपने स्वरूप को समझने के बाद विष्णव को नहीं रखेगा काम माने इच्छा को इच्छा रूपी शत्रु को त्याग दिया भगवान शंकर वही है कामदेव को जीता मरे इच्छा रूपी देवता है उसको जीता किन्होंने भगवान शंकर ने जीता किसके द्वारा ज्ञान चक्षु द्वारा ये तो पुनः प्रमाण जन ज्ञान चक्षु हो चक्षुषा का जो लोग प्रमाण मारे शास्त्र प्रमाण है श्रुति प्रमाण के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान चक्षु वाले हैं जो लोग ते यही लोग एनम पश्यंती एनम आत्मानम जो प्रकृतम आत्मान इस आत्मा को जान, देखते हैं मारे जानते हैं वही ज्ञान चक्षुषा ज्ञान चक्ष विविधता दृष्टा का ज्ञान चक्ष माने के विभिन्न पृथक दृष्टि वाले हैं शरीर शरीरार्थ से आत्मा को पृथक देखने की जिनकी स्वभाव बन गई वही ज्ञान चक्ष में विविक्त दृष्टि आत्मा को पृथक देखना क्यों तो घर छोड़ने वाला दूसरे घर बनाकर प्रवेश करने वाला व्यक्ति घर नहीं होता आ सीधी बात है तो ज्ञान कहा था विविध दृष्टि बोल दिया पृथक दृष्टि वाले हैं शरीर में आत्मबुद्धि नहीं होंगे शरीर से भिन्न में आत्मबुद्धि या सन्नतत्व दर्शनयोग्यमी विषयपार व सिया आत्मा सर्वे न पश्य भगवत अनुपुरश दर्शति कहते देखो समीप है आप अपने स्वरूप से नजदीक कोई भी नहीं है हमारे स्वरूप से दूर है बुद्धि उससे भी दूर है मन उससे भी दूर है इंद्रिया उससे भी दूर है शरीर आदि विषय स्थिति ऐसी दूर दूर है थी थी थी थी थी थी थी। हमारा सबसे पहले संपर्क होता है बुद्धि के साथ और बुद्धि विशिष्ट होने के बाद में मन के साथ बुद्धि मनो विशिष्ट होने के बाद में इंद्रियों के साथ बुद्धिपन इंद्रिय विशिष्ट होने के बाद शरीर आदि विषयों के साथ स्थिति अत्यंत समीप है आत्मा आत्मा से अपना स्वरूप से समीप कोई भी नहीं है बुद्धि भी थोड़ा दूर है सन्निहत में भी मान्य सानिध्य है अत्यंत सान्निधि है सन्निहित तबत्वे माना तबक तब प्रत्यय लगा बोला अत्यंत समीप से भी सबीप होने से दर्शन योग्यम में आत्मा जानने को एक है दूर रहे व्यवहार नहीं है आने के जाने के लिए व्यवहार हो रहा या कोई व्यवहार नहीं स्वसंवेद्य है दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं अपने जानने के लिए जाने दर्शन योग्य में भी संगिहित होने के कारण दर्शन योग्य है जानी योग्य है आत्मा होते हुए भी विषय पार्वश्यात जो विषयों में आकृष्ट हो गए जो लोग यही भूमुढ़ा का अर्थ होता है पर लौकिक यह अलौकिक विषय पारलौकिक विषय दो स्वर्गादि भोग अहलौकिक भोग विषय पारवश्यात उसके विषयों के अधीन होने के कारण आत्मा सर्वे तपस्य आत्मा को सब नहीं जानते एक आग्रह इस प्रकार भगवतों अकुरुष होता है भगवान के अनुपुरुष दया युक्त खेद है बाहर से दुख है भितर से दया है कैसे निका कल्याण होगा मूर्खों का यही है एवं भूतम इत्यादि कहा था एवं भूतम अपनी आत्मान अत्यंत समय पर आत्मा होते हुए भी अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्त अत्यंत दर्शन के ज्ञान का विषय प्राप्त हो रहा है अपना स्वरूप है वो विमूढ़ा फिर लोग नहीं जानते कहा विशेषण मूढ़ा दृष्टा दृष्टादृष्ट विषय भोग बला बला आकृष्ट चेतस्तया चेतस का दृष्टा और अदृष्ट दो प्रकार के भोग है दृष्ट अहिलौकिक भोग और अदृष्ट पारलौकिक भोग तो ये दोनों विषय भोग के बला से आकृष्ट है चित्तजीत का आपत्ति आप से घरे हुए हैं लोग और अनेक अधार बुब अनेक प्रकार से पूर्ख ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए विषयों में इतना ही लोग के विषय भी, भी अनेक है इस भोगों में आ सकते है रूप भी चाहिए रस भी चाहिए गंधा चाहिए परस चाहिए उसके लिए साधन चाहिए रूपादि ज्ञान के लिए पुष्पादि चाहिए कैसे हो इसमें आकर्षित चित्त वाले हैं जो लोग अनेक राहत भी मूढ़ा अनेक प्रकार से मूर्ख हो रखे मोहित हो रखे लोग न अनुपस्या ये जानते नहीं ये थी अहो कष्टम वर्तते भगवान ये बोलते हैं यही भगवान का है बड़े कष्ट की बात है दुख की बात है ये अनुप्रोशति भगवान कहते भगवान श्री कृष्ण अनुप्रोश करते हैं विमूढ़ा न के द्वारा अनुप्रोश करते हैं अनुप्रोश में दयायुक्त खेत दुख है बाहर भीतर में दया है इनका कल्याण कैसे होगा ठीक है हमें कहना होगा तरीके केसाम आत्मदर्शन इनको आत्मदर्शन इतनी होता आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते ये विश्व में आकृष्ट चित्त वाले फिर किनको होगा आत्मदर्शन प्रश्न उठा तो कहा ये तू पुनः तो पुनः प्रमाण जनिता ज्ञान चक्षुषा जो प्रमाण शास्त्र प्रमाण वेद प्रमाण श्रुति प्रमाण से उत्पन्न जो ज्ञान चक्षु वाले हैं जो एनम लोग आत्मा पश्य वो इस आत्मा को जानते हैं ज्ञान चक्षुष मानी विभुक्त ज्ञान चक्षु का अर्थ क्या है विभुक्त अन्य से पृथक दृष्टि वाले मानी शरीर आदि से पृथक दृष्टि आत्मा को पहुंचे हैं जिनकी दृष्टि वो लोग जानते हैं अज्ञान चक्षु शब्द है ना न्यायानुगृहितम शास्त्र ज्ञान साधन उत्तम ज्ञान चक्षु शब्द के द्वारा युक्ति संगत श्रुति शास्त्र न्यायानुगृहतम जिसमें युक्ति के सहित है शास्त्र शास्त्रम ज्ञान साधन ज्ञान का साधन क्या है ये बताया युक्ति सहित शास्त्र युक्ति भी चाहिए शास्त्र भी चाहिए न्यायवन मान युक्ति न्याय के द्वारा अनुगृहित शास्त्र होगा श्रुति का अनुकूल युक्ति प्रतिकूल युक्ति नहीं दुष्तर्क सुविध्यताम श्रुति स्वरोप तर्कोसंधी साधन पंच है दुष्तर्क से दूर रहना बचना दुष्तर्क नहीं करना श्रुति स्वरोति के अनुकूल तर्क करना ये कहा शंकराचार्य ने साधन पंच को हुआ है तो शास्त्र के द्वारा जो कहा हुआ को पुष्टि के लिए तर्क की आवश्यकता है तो न्याय अनुगृत शास्त्र में कहा ज्ञान चक्षु शब्द के द्वारा न्याय न्याय के द्वारा अनुग्रहित जो शास्त्र होगा युक्ति से अनुग्रहित शास्त्र होगा ज्ञान साधन हो तो शास्त्र को ज्ञान के साधन बताए गए केवल शास्त्र के है युक्ति सहित शास्त्र युक्ति के अनुकूल शास्त्र यही है तथक विदानुम शास्त्र मात्र है ना न्याय अनुग्रहित है ना आत्मा अनुप क्या युक्ति पूर्वक जो शास्त्र पढ़ा है तर्क देने में कुशल है शास्त्र पढ़ा इतने मात्र से आत्मा को या जा? आत्मा का दर्शन कर पाएंगे आत्मा क्या होगा अरे नहीं कैसे नहीं, नहीं होगा तो ऐसा और भी साधन की आवश्यकता है केवल युक्ति मात्र युक्ति संगत करके शास्त्र मात्र से नहीं होगा यही कहना चाहते हैं तो एक प्रश्न था ज्ञान चक्षु शब्द ना न्यायानुगृतम शास्त्र ज्ञान शास्त्र उत्तम पश्चिम ज्ञान चक्षु से करके ज्ञान चक्षु शब्द का अर्थ ही किया है युक्ति से अनुकूल जो शास्त्र हैं शास्त्र का अनुकूल युक्ति लगा करके तो सिद्ध के अवशास्त्र हो ज्ञान के, के साधन शास्त्र को बताया क्योंकि साफ है युक्ति भी हो तथ के मोजो ज्ञान चक्षु है इधान शास्त्र मात्र न्याय निके ना जो युक्ति सहित जो शास्त्र मात्र से कोई ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाएगा यह प्रश्न है आत्मा नश्चन क्या आत्मा को देखते हैं ज्ञान चक्षु द्वारा युक्ति सहित शास्त्र पढ़ा है युक्ति देना कुशल है इतने मात्र से होगा कहते न इतने मात्र से नहीं होता और भी साधन है शास्त्र पढ़ना है युक्ति के अनुकूल उसके युक्ति शास्त्र का अनुकूल युक्ति भी देना है और भी साधन की आवश्यकता है इतने मात्र से नहीं होगा बड़े बड़े पंडित हैं विषय में लोलुपता पड़ी हुई है क्यों युक्ति देकर के शास्त्र तो प्रमाण करेंगे बाघ बाई खरी शब्द झड़ी शब्द व्याख्यान का इसलम बोलेंगे पष्टवाणी बोलेंगे जैसे बाढ़ की झड़ी बारिश होती है ना उस प्रकार एक के बाद एक के बाद एक विशेषण विशेषण विशेषण कर बोलेंगे बाग करी शब्द सब शब्दों की जड़ी जैसी बाग वृष्टि होती उस पर डाल रहे हैं शब्द शास्त्र व्याख्यान कौशल हम शास्त्र के व्याख्या करना कुशल है ऐसे लोग वैदुष्यम तो विदुषा तद्वत जो विद्वानों के वैदुष्य उसी प्रकार है जिस प्रकार पूर्व लोग कहा था बिना का दृष्टान्त दिया हुआ भुगत है ना भी मुक्त है न तो मुक्त है विषय भोग के मुक्ति के लिए नहीं हो कैसे जैसे बीणा बीणाया रूपसम सौंदर्यम तंत्रीवाद कौशलम बीणा जो होती है ना बीणा बजाते हैं सुंदर है देखने में बड़ा सुंदर बीणा और जो तो तात होता है ना तांत ढाला उसको बजाने में कुशलता भी हो उसकी बड़ी सुंदर बजती वो किंतु प्रजारंजन मात्रम तत्व केवल लोगों को दर्शकों को आनंद देने मात्र के लिए है ये कहा हुआ है न तो साम्राज्य कल्प थे साम्राज्य राजा बनने बन शक्ति हो कभी ठीक इस प्रकार बाघ बही खरी बही खरी पष्टवाणी बोल रहे हैं व्याख्यान दे रहे हैं स्वभाव में बैठकर बाघ खरी शब्द झड़ी शब्दों की झड़ी लगा रहे हैं एक के बाद एक एक के बाद एक, एक विशेषण लगा लगा के विशेषण लगाते हैं शास्त्र व्याख्या होना शास्त्र की व्याख्या करने कुशलता है बुद्धि उनकी ऐसी है ऐसी स्थिति है वैदुष्य विद्वानों के वैदिष्य है विद्वता है उनमें विशेषता है तदव वो बीणा के समान है पूर्व स्वे बीणा के समान भुगत ये न तो भुगत भक्ति के लिए है विषय आर्जन के लिए है मुक्ति के लिए नहीं है जैसे रावण आदि है रावण भी विद्वान है युक्ति लगा बात करता था किंतु विषय भोग था वो आत्मा को देखने पाया विषयों को देखा उसने दृष्टादृष्ट विषय में रख गया ऐसे होते हैं कुछ लोग ये कहना केवल प्रमाणजन युक्ति सहित प्रमाण जनित ज्ञान मात्र से आत्मा दर्शन नहीं होता शास्त्र पढ़ा हुआ युक्ति दे सकता है इतने मात्र से नहीं होगा ये कहना चाहते हैं तो नित्य के चित्तु इत्यादि कहा इसी को के चित्तु ये कहा कुछ लोग देखो कुछ आत्मा का दर्शन करते हैं कुछ लोग नहीं कर पाते शास्त्र पढ़ा हुआ है युक्ति के साथ पड़े हैं युक्ति दे सकते हैं शास्त्रार्थ में विजयी होकर आते हैं सब नहीं कर सकते यतनो योगिश्चैनम पश्य आत्मन्यवस्थित यत्व प्रकृतात्मा नैनम पश्य चेत स पश्यन्ते यतनों योगिशैनम पश्यम नवस्थित तो यतनप्यकृत आत्मा नैन पश्य चेतस यतनों योगि च चैनम ये प्रयत्न करने वाले लोग और दूसरे योगी लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं ये लोग आत्मा आत्म अवस्थितम आत्मान पशांति एनम माने आत्मान आत्मा नहीं अवस्थित माने बुद्धि में अवस्थित आत्मा बुद्धि में वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति जो हैं वो बुद्धि में होना है वही देखते हैं आत्मा को आत्मा ने माने बुद्ध यही अर्थ है बुद्धि में एनम आत्मान जो प्रकृत आत्मा है की चर्चा चल रही है जो द्वितीय द्वितीय सेना सूत्राए न तो इदम शब्द और ये शब्दों के एना आदेश होता है द्वितीया में टा में वोश में ऐसा बोलते हैं ता और द्वितीय दो है वो ता और वोश इनमें इन, इन विभक्तियों में एना आदेश हो जाता है या आत्मा की चर्चा है पुलिंग में एनम कहती है दृतीयांत है ये एनम आत्मानम योगी न यो, प्रयत्न करने वाले लोग और योगी लोग एनम आत्मावानम आत्मा ही अवस्थितम पश्चिं का आत्मा मान बुद्धि आत्मा में सप्तम ते बुद्ध यार्थ बुद्धि में ही बैठे हुए आत्मा है कभी भी आत्मा मिले तो बुद्धि में ब्रह्माकार प्रति बुद्धि हम ब्रह्माश भी बुद्धि में होना है स्थिति है बाहर नहीं होनी बुद्धि में होनी इसलिए आत्मा नहीं आ तो बुद्धि में बैठे हुए आत्मा को देखते हैं जानते हैं हम ब्रह्माशाव से जानते हैं प्रयत्न करने वाले लोग तो केवल शास्त्र पढ़ने मात्र से नहीं प्रयत्न भी करना चाहिए कुछ प्रयत्न है इसमें और योगी लोग कहा अकृतात्मा यतंतो भी यत्न तो कर रहे हैं वो भी क्यों तो योगी नहीं है जो यतंत भी होना चाहिए योगी भी होना चाहिए अकृता जिन्होंने बुद्धि को शुद्धि नहीं किया अकृता आत्मा यही जिन्होंने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है अभी अंधकरण वाली है जिनमें यत्न करने पर भी कहा प्रयत्न करते हुए भी एनम अचेतसा अकृता माना अचेत जो चित्त नहीं जिगे अचे अचेता है बहिर्मुखी बहिर्मुखी वृत्ति वाले हैं एनम न पश्चांति ये आत्मा को नहीं जानते प्रयत्न कर शास्त्र पढ़े प्रयत्न किया है उन्होंने कि योगी का योग का भाव है किसका भाव योग भी चाहिए कुछ इंद्रिय विजय होना चाहिए, चाहिए। इंद्रियो को जीता हुआ ना चाहिए विषय लोलुपता नहीं होनी चाहिए शास्त्र पढ़ने मात्र से भी विषय लोलुपता बहुत सारों में है शब्द स्पर्श रूप रस में कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं कोई शब्द में होगा कोई रूप में होगा कोई रस में होगा तो उनसे विमुख भी होना चाहिए केवल शास्त्र पढ़ने मात्र से नहीं होगा योगी भी बनना चाहिए कहना चाहेंगे कभी आत्मा दर्शन कर सकता है वो ये कहना है भाषण में प्रयत्न कर्बंध का प्रयत्न कर, करने वाले जो लोग हैं प्रयत्न करते हुए योगी समाहित चित्ता योगी माने कौन मान एकाग्र चित्त वाले आत्मदर्शन कर सकते हैं विक्षिप्त चित्त वाले नहीं कर सकते ठीक है योगी का अर्थ है समाहित चित्ता समाहित हो गया चित्त जिनका ऐसे लोग एना प्रकृतम आत्मा नाम जो जिस आत्मा की चर्चा चल रही है अभी उस आत्मा को पशंति किस रूप से देखते हैं हम अस्मिति अनुभवंती अर्थ है पश्चंति का अर्थ आम अस्मि अयम अहम अस्मी यही मैं हूं इस रूप जानते हैं पश्चंति का दृष्ट धातु जो है ज्ञानार्थक है ज्ञानार्थक है जैसे दाल में नमक देखो बोलते हैं ना तो देखकर करके पता लगता है क्या वो युवा का विषय है अनुभव में लेना यह होता है यंता मैंने प्रयत्न कुरबंधा का प्रयत्न करने वाले कहाँ शास्त्र में प्रयत्न किया ज्ञानार्जन के लिए आत्मज्ञान परोक्ष ज्ञान है उपदेश दे रहे हैं जिसके उपदेश से दूसरा अपना कल्याण कर गया किंतु वो यहीं कहीं है ऐसे कुछ लोग होते हैं जैसे नाभिक होता है ना नौका चलाने वाला है को पार करता है अपने वहीं रह जाता है ऐसे भी नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई दूसरे को पार करते अपने भी पार होते वो भी नाभिक समान ऐसे भी होते हैं ऐसे भी लोग होते हैं कोई कोई स्वयं पार होता है दूसरों पार नहीं करता जैसे तैरने वाले होते हैं तैरना जानते हो अपना तो पार हो जाएगा दूसरों नहीं कर पाएगा तीन तरह के होते हैं ये यथंत अपने प्रयत्न कर बंतु प्रयत्न करते हुए शास्त्री का प्रयत्न है किया है परोक्ष ज्ञान भी प्राप्त है इतना है चंतु योगी योगी मारे कौन समाते चित्ता बोल दिया जिसका एकाग्र है ए न प्रकृतम आत्मा नम ए न प्रकरण जिसका चल रहा है आत्मा का प्रकरण चल रहा है पश्यंती माने अहमअ्मी उपलोभ है पश्चन्दी क्या अहम अस्म मैं हूं इस रूप से उपलब्धि करते हैं आत्मा में करते यही है उपलब्धि करते हैं प्राप्त करते हैं आत्मा मैंने कहा प्राप्त करना आत्मा में अवस्थितम बोला आत्मा में रहने वाले आत्मा को प्राप्त करना बोला तो आत्मा ने मैंने क्या है स्वश्याम बुद्ध अपनी बुद्धि में दूसरे की बुद्धि में नहीं अपने बुद्धि में, में अपने को प्राप्त करते हैं स्वश्याम बुद्धव अवस्थितम अपने बुद्धि में स्थित जो आत्मा है उनको प्राप्त करते हैं वो लोग और दूसरा जो होगा यथन तो विक्रता आत्मा और यन तो भी प्रयत्न तो भी कर रहा है शास्त्रीय प्रयत्न है शास्त्र ज्ञान है उसके पास परोक्ष ज्ञान है उपदेश दे सकता है जैसे रावण आदि था यन तो भी शास्त्रादि प्रमाण हैत्मान प्रयत्न तो कर रहा है कि तो शास्त्रादि प्रमाण के द्वारा आत्मा शुद्ध नहीं हुआ अंतकर्ण शुद्ध नहीं है जिसका अंतकर्ण शुद्ध नहीं कृतात्मान असस्कृतात्मान वही संस्कार नहीं हुआ जिसका आत्मा का अंतकर्ण शुद्ध नहीं किया शास्त्र पढ़ा है उपदेश देता है दूसरे को तपसा इंद्रिया जय राजा माने इसको को संस्कृत करने के लिए माने बुद्धि को संस्कार करने के लिए क्या चाहिए तो तप दूसरा इंद्रिय का कर जय करना चाहिए इंद्रिय को जीतना चाहिए इंद्रिय जीतने में भी सबसे पहले रसनेन्द्रिय को जीतना होगा जीतने पर सभी इंद्रिया जीती जाएगी जीतम सर्गम रसय जीते ऐसा है भागवत में को जीता तो सभी इंद्रियों को जीत पाए क्यों यही से पुष्टि होनी सारी इंद्रियों की बढ़िया चाहिए स्वादिष्ट चाहिए माल चाहिए बस यह माल खाने से सभी मेरे पुष्ट हो जाएंगे पुष्ट होने से उपद्रव हो जाएंगे तो इंद्रिय जीतने वालों को पहले रचना को जीतना चाहिए वो जीतने से सभी इंद्रिय माने अपने अनुकूल हो जाएंगे जीतेगा इंद्रिय जीतने के बाद मन जीता जाएगा यही कहना है शास्त्र पढ़ा है ठीक है जैसे रावण ने शास्त्र पढ़ा था इंद्रिय में अधीन इंद्रिया अपने अधीन नहीं थे उसके यथंत भी शास्त्राज प्रमाण अकृतात्मा होना प्रमाण के द्वारा प्रयत्न करते हुए भी अकृतात्माना आना जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है अभी आत्मा मान अंतकरण है मैंने असंस्कृत आत्मा ना करता संस्कार नहीं हुआ जिन अंतकरण कर अशुद्ध है अभी किसके द्वारा संस्कार होना था तपसा इंद्रियज है तपस्या के द्वारा मनस्ंद्रियाणाम चाहे एकाग्रम परम तपाया सबसे बड़ा तपो है वह मन और इंद्र को एकाग्र करना आत्मा की तरफ लगाना सबसे बड़ा तप है यह मन सच इंद्रिया काग्रम परम तप परम तप सबसे बड़ा तप वो है जिन्होंने ऐसा तप भी नहीं किया और इंद्रिय को विजय भी, भी प्राप्त नहीं किया लोलुपता है सुनते सुनते कभी थकता नहीं बोलते बोलते थकता नहीं खाते खाते थकता नहीं ऐसा ऐसा विषय में लोलुप है इंद्र को नहीं कर पाया उनके द्वारा शास्त्र पठित होने पर भी दुष् चरितात्प्रतागत है नाविरतो दुश्चरतात् नाशांतो न ना समाहिता नाशांत मानस होगा प्रज्ञा अपापन याद प्रज्ञा नहींना अपापयात नहीं कठोर शब्द है नाविरतो दुष्चरित्र से जो विरक्त नहीं हुआ हो उसको ज्ञान होने पर भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई प्रज्ञान अपाप प्रज्ञान मान ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता हो यह दुष्चरित्र से विरक्त नहीं होगा नाविरतो दुश्चरितात् नाशांतो शांत नहीं हुआ जो अशांत है बहुर्मुखी वृत्ति में है लोलुपता है वह उस ज्ञान होने पर भी प्राप्त नहीं करता ज्ञान में परोक्ष ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा ना अशांत मनुस्वभावी जिनका मन शांत नहीं है अभी तक वो प्राप्त नहीं कर सकता अशांत मनुस्वभावी प्रज्ञा है ना प्रज्ञा ना प्रज्ञान के द्वारा इसका आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते शास्त्र पढ़ने मात्र से नहीं होगा यही कहा तो कठोर से चलाया दुश्चरितात्वरतागा नागिरतो दुश्चरितात् नाशांतो न समाजित नाशांत मनस्वभावी मान ना स्वभापी प्रज्ञाने ना उपापन या तैसा आया है मैंने आचरण भी चाहिए केवल शास्त्र मात्र से नहीं होगा आचरण की भी आवश्यकता है यही है इंद्रिय निग्रहित कर हो, मन निगृहित हो तभी उसको प्राप्त हो होगा शास्त्र पढ़ना भी चाहिए समझना भी पड़ेगा स्थिति है दुश्चरिता दम्रता अशांत दर्पात्मा न कहते घमंड जिसको हटा नहीं है मैं ऐसा हूं ऐसा हूं किसको शरीर लोग बोलता हो मैं धनी हूं ये हूं सो हूं दर्प समाप्त नहीं हुआ अभी अभिमान है धन में पुत्रादि में अभिमान है प्रयत्न कर्वंतु भी प्रयत्न तो कर रहे हैं शास्त्र पढ़ते ये भी शास्त्र में प्रयत्न है उनका रावण था बहुत उपदेश बहुत जानता था कुरवंतो भी न एनम एनम आत्मान न पश्य नहीं जानते उपलब्धि नहीं कर सकते अचेत समय अविवेक ना अज्ञानी लोग अज्ञानी लोग आत्मा को शास्त्र पढ़ा है दूसरे को उपदेश कर भी सकता है फिर आचरण के अभाव के कारण से प्राप्त नहीं कर सकते आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते यह स्थिति है ऐसे है ठीक है मैंने कहा प्रयत्न मैंने सर्वण मननात्मक का प्रयत्न कहा करना सर्वण मनन आदि में प्रयत्न करना है किस में जो श्रोतव्य मंतव्यों ने दिहा इत्यादि है आत्मा पारे ध्यात इत्यादि तो यही है प्रयत्न मैंने वही प्रयत्न करना है सांसारिक विषय में प्रयत्न नहीं करना है प्रयत्न मैंने सर्वण मननात्मक श्रवण और मनन इसे भी प्रयत्न करना है पूर्वा प्रभाव का विचार करना पहले सुनना माने सुनो समझो करो जो बोलते तीन बातें लोग बोलते हैं सुनो पहले सुनना पड़ेगा उस बात समझना पड़ेगा उसके बाद करना होगा इसको सर्वण मनन विध्यासन कहा हुआ है यही बात है सुनो समझो करो करके आम हिंदी आदि जो बोलते हैं जो आप जानते हैं उसको विषय में सुनना होगा पहले सुनने के बाद में विचार करना होगा विचार से निष्कर्ष निकालना होगा आपको निष्कर्ष निकल गया तो उसमें बैठना होगा कहीं करके निश्चय करके रहना होगा बस सर्वण मनन विध्यासन इसी का नाम है कहना है टीका में कहते हैं ना प्रयत्न होगा शास्त्रार्थ प्रमाण यतन तो नैनम पश्चिंत जैत सका हुआ है शास्त्रार्थ प्रमाण से प्रयत्न कर रहे हैं वो करने पर भी आचरण के अभाव के कारण आचरण नहीं उनमें इंद्रिय कुछ अपने अधीन नहीं कर पाए मन अपने अधीन नहीं है जिनका उनके अधीन होकर चलने वाले विषय में लोलुपता वाले आत्मा को दर्शन नहीं कर सकते कहा असंस्कृत आत्मात्व प्रकटे थे माने जिनका अंत कर शुद्ध नहीं हुआ ये लोग जानते सदेशास्त्र सा पढ़ने मात्र से व्याख्या कर देते हैं ठीक है, है। जान, करते हैं करते बाकी साहब नहीं मान व्याख्या करना एक अलग बात है कहते हैं हरियाणा में एक जगह एक पंडित जी कथा कर रहे थे कथा कर रहे थे जाट लोग बैठे हुए लाठी हाथ में ऐसे करके बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए तो एक ने दूसरे को कहा अरे भाई ये कैसे बोलता है इतना जल्दी जल्दी ऐसा शब्द कैसे निकलता है इसके मुख से पंडित जी बड़े विशेषण को विशेषण विशेषण विशेषण लगा बोल रहे थे तो दूसरा बोलता है यह सुसर ने जिंदगी में और क्या काम किया कुछ मित्र यही तो किया इसने दूसरा बोलता है ऐसे मात्र से नहीं होगा तपसा कहा तपसा इंद्र जयरचा ये कार्य जिसे हो उनको नहीं होता दुष्चरित्रार्थ आदि से जो निवृत्त नहीं हुआ हो निवृत्त होना चाहिए कठुपंशिक का ही तो है दुष्चरित्रार्थ अभिवृत्ति फल हम कथा ये दुश्चरित्र से विरक्त नहीं है ना उसका फल क्या है तो अशांत मान वाला होगा उस अशांत मानों से कहा हुआ है उसका अशुद्ध बुद्धि नाम अविवेकी नाम सदवि श्रवण न फलवद देखो अशुद्ध बुद्धि वाले जो लोग होंगे जिसकी बुद्धि शुद्ध अंतकरण शुद्ध नहीं है अशुद्ध बुद्धि नाम अविवेकी नाम जो अविवेकी होते हैं अशुद्ध बुद्धि वाले उनका सदपी सर्वणाधि सर्वराधि है सर्वण किया उसने होने पर भी न फल तो सर्वणाधि फल वाला नहीं होंगे फलशाली नहीं होंगे इसे कहना चाहते हैं प्रयत्नम कहा प्रयत्न प्रयत्न कुरबन तो भी प्रयत्न तो किया सर्वणाधि में प्रयत्न किया उन्होंने मनन भी किया किंतु फलशाली नहीं हो पाया आत्मदर्शन नहीं हो पाया नहीं हो पाता आचरण भी चाहिए आचरणी नहीं होगा ये कहा आगे ते हैं अनंतर अनतलोकुष्ट से वृत्ता तात्पर्य आगे गार श्लोक है यदादित्यक तेजो आदि चार श्लोक है गाष भूता है अहम पैश्वानोर भूतजाचु चार श्लोक यदादित्यकज एक है दूसरा है गाष भूता तृतीय अहम पैश्वानोर भूत चतु सर्व रिशन ये चार श्लोक आगे आनवादे अनंतर श्लोक चतुष्ट तो से वृत्ता अनुवाद पूर्व की बातों का अनुवाद करेंगे आगे के चार श्लोकों का तात्पर्य बताते हैं चारों श्लोकों का एक साथ तात्पर्य बताएंगे भाई में कहना है आगे आने वाले चार श्लोक है पूर्व की बातों को याद कराते हुए उन चार श्लोकों का तात्पर्य क्या है आगे आने वाले चार श्लोक है जो एक आदित्य कदम दूसरा है रामाविष भूतानी तीसरा है अम्बर और चतुर्थ है ये चार तात्पर्य बताते हैं कहते हैं यद पदम जो पद है जिसको प्राप्त करना है ग्छन तूढ़ा परम पदम तद कहा हुआ था वही पदम सर्वस्व अभिभाषकम यदादित्य कदम तेज आदि से दिखाया था वो मेरा था भाई कहा था वो पद है वो यद पदम सबको प्रकाश करता हुआ वह है वो अग्नि आदित्यदिगम ज्योतिर्ण अभिभाषा से कहा अग्नि आदित्य आदि ज्योतिष जिसको प्रकाश नहीं कर सकते कहा प्रभु यदादित्यम थे जो जगत भाषा देखम यद चंद्रभे चावन तत्व जो विदिमार्ग वहां था जो पर सबका अभिभाषक होता वो वही उस आत्मा का प्रभु आदित्यदि ज्योतिष हारे संसार का प्रकाश का वो तो रहे फिर उसको प्रकाश नहीं कर सकते उस आत्मा तत्व को प्रकाश नहीं कर सकते ये भौतिक हैं भौतिक को प्रकाश करेंगे आत्मा भौतिक नहीं है यह प्राप्त मुमुखक्ष पुनः संसार अभिमुखा न कहते हैं जिस आत्मा को प्राप्त किए हुए जो मनुष्य लोग हैं मनुष्य हैं आत्मा आत्मभाव में पहुंच गए मुक्त हो गए जो लोग पुनः संसार मुमुक्ष लोग पुनः संसाराभिमुखा न बरते संसार के तरफ अभिमुख हो करके वापस नहीं होते जिसको प्राप्त हुए हैं ऐसा जवाब आत्मा है पदस्य पदस्य यदिभेदी घटाकाशाद आकाशांस पदस्यवहार पद्व विवक्षो चतुर्भशलोक विभूतिसक्षेपा यद व्यवपंता गच्छन्त पदम व्ययं तत्व था व्यक्प उपधिभेदी उपाधिभेदुनूल चलने वाली जीव तब तक शरीर आदि अंतरवादी उपाधि भेद को लेकर भिन्न भिन भिन्न उपाधि को लेकर भिन्न भिन्न जीव चलने वाले जीव है घटा आकाश आदय किस प्रकार के जीव है कहते घटा आकाश के समान है आकाश तो आकाशी है घट के कारण से छोटा दिखाई दिया घटा आकाश बोला गया यदि उसको आकाश रूप में देखना हो तो घट को तोड़ो यहां भी जीव छोटा दिख रहा है अल्प दिख रहा है और परमात्मा बोले तो व्यापक दिखता है वास्तवें परमात्मत्व देखना हो तो इसमें तो क्या करना होगा शरीर आज से पृथक करना होगा जैसे घट से पृथक करने पर घटाकाश महाकाश रूप में दिखता है अल्प नहीं दिखता कल्पता नहीं पदस्य का जिस पदकार उपाधि भेदम अधिवाना जीवा जिसका उपाधि कोई अनुवर्तन करने अनुकूल चलने वाले जीव हैं घटाकाशादय जैसे घटा का शादी हैं उस प्रकार आकाश अंश जो घटाकाश जैसे होते हैं आकाश का अंश होते हैं क्या होते हैं अंश कहा गया औपाधिक रूप में छोटा दिखा गया इसलिए अंश का वास्तव में अंश नहीं है वो आकाश ही आकाश रूप देखा तो घट को तोड़ना होगा इसी प्रकार तत्व पदस्थ उसी पद का जो प्राप्त करने पद है उसका सर्वात्मत्व को सर्वरूप है उपद दिखाना चाहते हैं यहां चार के द्वारा उपाध विभूति का वर्णन करेंगे विभूति वर्णन मैंने ऐश्वर्य वर्णन है लेकर सर्वात्मत्म सर्वरूपत्म सर्वरूप है और सर्व और सर्वव्यवहार सारे व्यवहार कास्पद है आश्रय है उसके बिना कोई व्यवहार हो रहा ही नहीं वो ऐसा स्थान है ऐसा पद है वो विभक्षु ऐसा भक्त इच्छुक विभक्षु ऐसा कहना चाहते हैं भगवान वास विभक्षु और चतुर्वी श्लोक विभूति संक्षेप भगवान श्री कृष्ण ही बोलना चाहते हैं चार स्लोक के द्वारा संक्षेप में विभूति का वर्णन करना चाहते हैं अपना ऐश्वर्य विभूति का विस्तार विभूति मू विस्तार चार श्लोक संक्षिप में बोलना चाहते हैं विस्तार भगवान कहना चाहते हैं कहते हैं एक कहना है यदा दृत्यगतम तेजो जगद भाषते अखिल य्रमसीुनौ तत्जो बिदिमा आदित्यगतम तेजो जगद भाषे अखिल रमश्यच्चा तत्जो विदिमा यद आदित्यगतम तेज यद तेज आदित्यगतम जो आदित्य में बड़ा हुआ जो तेज है प्रकाश है तेज माने प्रकाश आदित्य में जो प्रकाश है सारा संसार को प्रकाश करने की शक्ति जिस प्रकाश है वह प्रकाश अखिलों जगत भाषा है तो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर राज होते हैं। तेज भौतिक पदार्थ कोई ऐसा नहीं होगा जो आदित्य के द्वारा प्रकाशित न हो सारे पदार्थ को प्रकाश कर रहा है जो आदित्य तेज है आदित्य तेज नहीं आदित्य प्रकाश है जो प्रकाश वो प्रकाश और यह चंद्रमशी चंद्रमा में जो प्रकाश है रात्रि में प्रकाश कर रहा चंद्रमा जो प्रकाश है चंद्रमा में चंद्रमशी मान चंद्रमा में यह तेज है वही है तेज यह तेज है प्रकाश है चाग्नो जो अग्नि में तेज है अग्नि में जो प्रकाश है ये तेज है सर्वत्र तत्जो मामक विदि वो तेज मेरा समझो मेरा है भगवान श्री कृष्ण करे मामक युष्मदो अन्य तरह से हम खाए जाए तस्त युष्मा ऐसा है अणपरि स्म और अस्मा काक अस्माक तवक मामक है तो तबक मम, तबक अण आनी कहा हुआ है अनप्रे रहे तबक ममका होता है अण लगाया हुआ है महाकम मेरा ही तेज समझो यह आया है वो तेज मेरा है मुझ संबंधी है ये कहा आदित्य गदित्य आजित आश्रम आदित्य में आश्रित है तेज आदित्य ही तेज नहीं है आदित्य एक पिंड है उसमें आश्रित है तेज प्रकाश किरा आदि बोलते हैं है। आदित्य आश्रय में आदित्य में आश्रित जो तेज है कि क्या है वो का तेज तथ्य वो तेज आदित्य में आश्रित तेज है तेज मारे दीप्ति प्रकाश पर्यायवाचक है तेज बोलो दीप्ति बोलो प्रकाश बोलो ये पर्यायवाचक शब्द है जगत भाषा जो संपूर्ण प्रकाशित का राज्य तेज आदित्य में आदित्यगत तेज प्रकाश भाषा करता है प्रकाश प्रकाश करता है तेज अखिलम समस्तम अखिल था समस्तम अखिलम माने समस्तम और यद चंद्रमशी जो चंद्रमा में जो तेज है प्रकाश है रात्रि में प्रकाश हो रहा है सश का चंद्रमशी सच माने सस को धारण करने वाला ससवृति सस माने खरगोश होता है उसको धारण करने वाले चंद्रमा ने खरगोश को धारण किया हुआ है कहते हैं ससवृति ही कहा भरण पोषण करने वाला खरगोश को तेज वो चंद्रमा में जो तेज है तेज तेज अववासगम जगत का प्रकाशक दिखता है बरतते रहता है जो तेज होता है ये माने वह अग्नि का गिर हो तबह भी है तब मैं हवन किया हुआ को बहन करने वाला लेने वाला उसको हुतबाह बोलते हैं अग्नि का नाम है जो हवन किया हुआ है उसको बहन करता है धारण करता है वो लेता है इसलिए हूतबह कहा जाता है कोई हूतबहे कहा अगर यवरवे हूत वह तत्तेज तो है वो जो तीन जगह का हुआ तेज प्रकाश है ये जो बिद्धि विज्ञान ही मामक मामक मेरे तेज समझो कहा माम मदीय मेरा तेज है तेज़ वो छत्यय करते कर तो मदीय हो जाता प्रत्युत्तर पदवस्या लगाते छ हो जाता या अण लगाए वह मामक है दस मिन से तबक मामक आया है खाए परे हो अथवा अण परे हो तो तबका और माम का आदर्श होता ताबकिना माम की ना बनता वहां लगा हुआ है माम मदियमेश तज ज्योति कहा वो ज्योति जो प्रकाश है बेरा है हमारे और भी जितने प्रकाश है मेरे प्रकाश है वो और भी जो जो प्रकाश पाया जाते हैं तो तीन प्रधान देवता का नाम ले लिया विशेष वाले का जहां जहां प्रकाश पाया जाता है।, है वो उधार प्रकाश को तो है अथवा दूसरे चैतन्यत्मक अथवा आदित्य पर तेज है चैतन्य रूप तेज है जो आदित्य मंडल के रूप में लिया था आदित्य गो सूर्य के जो किरण प्रकाश के रूप अब आदित्य गतम तेज अर्था करते हैं चैतन्य रूप जो तेज है आदित्य के पिता आदित्य पिंड है उसके भीतर में जो तेज है चैतन्य रूप तेज है आदित्य चैतन्यात्रों का ज्योति जो ज्योति है चैतन्य स्वरूप ज्योति है यह चंद्रवासी वहां भी वही जो चंद्रमा जो पिंड है उसके भीतर में जो ज्योति जो है प्रकाश है अग्नि में जो ज्योति है प्रकाश है यही है तत्ज वो जो तेज है प्रकाश तेजो बिद्धि मामकम वो तेज बैरो मेरा ही समझो मत सम्धि समझो मरी यम मामक मत बेरा है वो मामो पिष्टो तो मामक मो विष्णु मई जो विष्णु है ना व्यापक तत्व तो परमात्मा उसका ही तेज है वो तत्ज्योति वो ज्योति है तीनों में जो ज्योति है प्रकाश है वो मेरा ही तेज है कहा प्रश्न उठता है थाव, थावरेशु जंगमेशु तत्समान वो तेज तो सर्वत्र समान है परमात्मा ज्योति सर्वत्र समान है तावर हो सर्वत्र है चेतन सर्वत्र है थावरेशु जंगमेश्वर जो प्रकार के है थावर जंगम वृक्षादि थावर है मनुष्य आदि जंगम में आते हैं चलने वाले चराचर जो बोलते हैं चलने वाले न चलने दो प्रकार की सृष्टि है तो सर्वत्र तेज तो वही तेज है सर्वत्र आदित्य का तेज है नो था जंगमेश्वर तत्समान ताँस्था, वो तेज तो समान है चैतन्य ज्योति रूप तेज समान है सर्वत्र चैतन्यत्मक तो। जो चैतन्य स्वरूप तेज है ना समान है सर्वत्र विद्यमान है व्यापक है कहीं अभाव तो, तो, तो है नहीं उसका स्थिति में ज्योति ज्योति बोल दिया वो समान है वो चैतन्य रूप ज्योति तत्र कथम इदम विशेषण ये तीनों देवताओं के लिए विशेषण क्यों लिया आदित्यगत चंद्र चंद्रमागत और अग्निगत क्यों बोला सर्वत्र तो। समान है वो तो चैतन्य रूप जो ज्योति है सर्वत्र है फिर तीन विशेषण कैसे यदादित्यगत तेजो जगत भाषा इत्यादि क्यों कहा प्रश्न है कथम इधम विशेषण तीन विशेषण आदित्य चंद्रमा और अग्नि क्यों दिया यदादित्य इत्यादि विशेषण कथम कैसे दिया प्रश्न जी वह तेज तो सर्वत्र व्यापक है चैतन्य रूपी तेज है फिर ये तीनों में क्यों दिखाया विशेषण क्यों दिया तीन ये प्रश्न उठता है तो उत्तर देते हैं नहीं दोस्ण, कोई दोष नहीं है क्यों सत्वाधिक देखो वह सतुगुण की अधिकता है अन्य में रजगुण आदि है मिश्रित है वह सतुगुण की अधिकता है तीनों में इसे प्रकाशक बने हुए हैं ये कहना है सत्वाधिकार आदि की अधिकता से वहां तेज अधिक अधिक है इसलिए तीनों को विशेष स्थान देखा जाए सत्ताधिकार आदि के प्रति आदि सिद्धि अधिकता की सिद्धि है वह सतुगुण की अधिकता होने के कारण एक कहा आदित्य सिद्धिश्यु जो तीन दृष्ट दिया हुआ है दृष्टांत के रूप में आदित्य जो तीन है आदित्य चंद्रमा अग्नि इनमें सत्वम अं अत्यंत प्रकाशम सतुगुण अत्यंत प्रकाशित है अत्यंत भास्वरम अत्यंत स्वच्छ है भास्वर है शुक्ल है अतः तत्र आविष् ज्योति वहीं पर आविर्भाव है ज्योति का विशेष रूप से ज्योति का आविर्भाव वहीं है इति तद विशेष तीनों के ज्योति का विशेषण वहां लगा दिया गया आदित्य आदित्यादि तीन में आदित्य चंद्र अग्नि न तो तद अधिकम वही अधिक तो नहीं है क्यों वो वस्तु जो है ना शत्रुगुण अधिक है वस्तु में इसलिए वह अधिक तेज दिखता है वह आदित्यादि तीनों में सतोगगुण विशेष है वहां केवल वहीं पर अधिक है यह बात नहीं वहां अधिक भास्ता है उसके अपने गुण के कारण वो सतोगुण विशेष वाले पदार्थ हैं अग्नि चंद्रमा आदित्य इसलिए बात ज्यादा भाष रहा है किंतु केवल वही है ये बात नहीं है वहीं अधिक है ये बात नहीं समझना सर्वत्र बराबर है चैतन्य ज्योतिरूपितेज सर्वत्र बराबर है किंतु जैसे शीशा में मुख दिखता है हाँ। मिट्टी में क्यों नहीं दिखता तो स्वच्छा ही जा यदि मुख तो मिट्टी के सामने भी है शिक्षा के सामने भी दोनों के सामने मुख पड़ा हुआ है मिट्टी में नहीं दिख रहा है वहां दिखता है क्यों वो स्वच्छ है इसी प्रकार आदि इत्यादि स्वच्छ है शत्रुगुण अधिक होने के कारण वहां पर तेज प्रखर तेज आविर्भाव हो रहा है अन्यत्र इतने शत्रुगुण का अधिकता नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है एक तेज तो सर्वत्र है चैत्र ज्योति एका न तो तत्र वही तीनों स्थानों में अधिक है तेज ये बात नहीं समझ ज्योति यथाई ही लोगे तुल्य पी प्रसाने का लोग में दृष्टांत जैसे सामारे मुख्य सामने दोनों पदार्थ एक अरे काष्ट है एक शीशा है जो भी हो दर्पण दर्पणी है या काष्ट पड़ा हुआ हो यथा ही लोग दीवाल दीवाल में प्रतिबिंब नहीं दिखता काष्ठ में नहीं दिखता किंतु मुख्य आयुर्वेद मुख्य आविर्भाव वह नहीं होता मुख्य सामने काष्ट आदि फिर भी नहीं आदर्श आदर उतर तू तो और शीशा में स्वच्छ होने के कारण मुख दिखाई पड़ता है इसी प्रकार तेज की विवाद यही है तेज यदि सर्वत्र विद्यमान है वो कम ज्यादा नहीं कम ज्यादा इनके अपने गुणों के कारण से ऐसा हो रहा है आदि इत्यादि शतगुण अधिक वाले हैं इसलिए वहां अधिक दिखा भाजता है और अन्य शतुगुण अधिक नहीं है इसलिए भाजता नहीं है इस दृष्टा दे भाषिका ने यथाई लोग प्रकार लोक में तुल्य भी मुख संस्थान मुख के सामने दोनों पदार्थ है काष्ठ आदि भी है शीशा आदि भी है होने पर भी काष्ठ कुंडी आदो काष्ट्ठ है कूड़ी दीवाल है इत्यादि पदार्थों में मुखम आविर् न भवती है नकार पूर्व मुख का आविर्भाव नहीं होता मुख दिखाई नहीं पड़ता प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता आदर्श जो तू जो है शीशा आदि है उनमें तो स्वच्छ स्वच्छ है स्वच्छ होने स्वच्छता स्वच्छ और स्वच्छतर पदार्थ होते हैं जैसे जल को स्वच्छ माना जाएगा मुख दिखता पूरा नहीं दिखता शीशा में कष्ट दिखता स्वच्छता रहे इत्यादि तारतम्य आविर्वती स्वच्छ और स्वच्छतर पदार्थ हो गए तारतम्य भाव से मुख्य आविर्भाव होता है मुख्य दिखाई पड़ता है ठीक इस प्रकार समझना स्वच्छ और स्वच्छतर आदि को लेकर के कहा गया है वो विषयों को लेकर के आधारित है आत्मज्योतिष सर्वत्र विद्यमान है आत्मा का अभाव कभी नहीं है किंतु प्रकाशित तो वही हो पा रहा है देखा। समझ रहा कहा समय हो गया है फिर देखा ओम पूर्ण पूर्णा पूर्णम गज्यूर्ण पूर्ण पूर्ण देवा शिष्य ओम